शी श्री चतुर्थः चतुपरछेद सत्गुणे संप्रप्ते ईश्वरलाभ है सच्चिदनंदनंदो वा प्रभु श्रीरामकृष्ण युवकभक्ता विषय आलपति श्रीरामकृष्ण गिरीशादी प्रति ध्यान तषावण पश्या गृह निर्मायामी बुद्धि तषा नास्त स्त्रीसुखेक्षा ने स भारिया न शेरते अभी जानस रजो न अपगते शुद्ध सत्वे नोदीते भगवती मन स्थर्य न संभवतीीति न आया स न लिरीश भाज्यम आशीषम दत्वा श्रीरामकृष्ण कव परादता आलपन श्री प्रभु आनंदमयी आनंदमयी पदम व्याहरन सो समाधिस्थ सन अनेक कालम आस्था अस्था किंचिति प्रकृतिस्थ सन वाला सर्वे क्व महोदय बाबूराम आहूय आनीतवाभु बाबूराम तथा अन्यान प्रेक्षमाडः भक्ता प्रेक्षाण प्रेमोन्मत्ता संवदिदनंद उत्तम किंतु कारण आनंद वी प्रभु गान आरभे गान इधम साधु चिंतवा सकाशा भाव शिक्षित यदेशे रजनी ना तेजीयेक प्राप्त अहम दिवा संध्या वा निद्रा भग्ना किं पुनः निद्रा यागेन यागेन जागरीता अस्गनिद्रा तभ्य दत्वाद्रा यातवा अस् सुवर्ण्रवकेण उत्तम वर्ण आरोपितनस् मणिमंदरमाजन क्ये अक्षिद्वा सकल प्रसाद भक्ति भुक्ति मुक्ति च उभ शिशन अस् काली ब्रमें जानमें तत्व धर्म सर्व त्यक्तवान्न श्री प्रभु पुनः गानम आरे गा गंगा प्रभासादी काशी कांची कोछति कालि काली कालीति काली वद मे अजप चेस्तीस्यासु यो वृते कालीति पूजा सन्ध्यापेक्ष तय भ्रमती कदा संधि नाती पूजा होम जप यागाकुन तुन कि मन सा इप्य से मदनों यागयज्ञो दीयते ही ब्रह्म मैया रक्तपाद अहम मातु समीपे सीपे प्राथना कवदम माता न अतमी याचे मह्यं श्रद्धा भक्ति देश से शांत भावं प्रेक्ष प्रसन्नो जाता किंच वदती तव एषा दशा श्रेयसी सहजावस्था उत्तम था प्रभु नाट्याल त्रबंधकस्य प्रकोष्ठे उपष्ट अस्त कशन आगम्य वहसी भाव विवाहबिभ्राट दर्शन करभनय प्रचलति, श्री प्रभु गिरीशं प्रति वृतवा अस प्रहलाद परम विवाह प्रहलादचर परहबिभ्राटी आदव पायस मुंडी मिष्टा तथा तिक्ता स्वाद व्यंजन विशेष दया सिंधु श्रीरामश तथा वार विता अभिनया गिरीशेन नटीजना श्री प्रभु नमस्कर्मा आगता ताह सरवा भौम नतिम नवेदेन, भक्ता केचन दंडा केचन ते पश्युवा बागिना संजाता यसु कांचन श्री पाद प्रभो पादस्पर्श नमानी पादस्पर्शसम श्री प्रभो वजती अस्त अस्त वचासी कारुण्यतनी तसु नमस्कृत प्रस्थितासु श्री प्रभु भक्ता वजती एकदान श्री प्रभु यानम आरोह गिर्षाद तेन सह गम तम तम याने आरोप यानम आरोहन एव श्री प्रभु गभीर सधिमग्न संवृत्त यानाभ्यंतर नारायणादिभक्ता आरूढ़ा यानमें दक्षिणेशमुख या